जिज्ञासा आत्मज्ञान के लिए वेदांत के साथ साथ व्याकरण न्याय आदि पढ़ना क्या आवश्यक है समाधान आत्मज्ञान के लिए मनन निजिध्यासन आवश्यक है और इनके लिए वेदांत श्रवण आवश्यक है यदि व्याकरण आदि का सामान्य ज्ञान नहीं है तो वेदांत समझना कठिन हो जाता है इसे समझने के लिए पद पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए ब्रह्म सूत्र आदि युक्ति प्रदान ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए न्याय मीमांसा आदि का ज्ञान भी आवश्यक है अतः अच्छा व्याकरण न्याय आदि का सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए पर एक बात विचारणी है कि क्या आप यह सब पढ़कर मोक्ष ही चाहते हैं यदि आपके अंदर वैराग्य और मुमुक्षा ही नहीं है तो उपनिषद से प्राप्त ज्ञान को कैसे पचाएंगे इसलिए विधवत्ता की योग्यता अलग है और मोक्ष की अलग है। वस्तुतः तो व्याकरण आदि के ज्ञान की अपेक्षा मुमुक्ष को वैराग्य की ज्यादा आवश्यकता है अन्यथा व्यक्ति शास्त्र पढ़कर भी उसका विनियोग सांसारिक विषयों में ही करेगा जिज्ञासा अविद्या अविद्यालेश क्या है ज्ञान होने पर अविद्या अविद्यालेश रहता है या नहीं भाष्यकर भगवान इस विषय में क्या कहते हैं समाधान ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी का शरीर दिखता है भले ही ज्ञानी की दृष्टि में वह शरीर नहीं है ज्ञानी के अज्ञान का एवं क्रियमाण और संचित कर्मों का ज्ञान से नाश हो जाता है पर प्रारब्ध वेग से उत्पन्न हुए शरीर का नाश नहीं होता है हां, प्रारब्ध कर्म से भी ज्ञानी का संबंध तो समाप्त हो जाता है क्योंकि ज्ञानी को शरीर में अहमता ममता नहीं है पर शरीर मृत्यु पर्यंत देखा जाता है कारण अज्ञान के बिना कार्य शरीर कैसे है इसके समाधान के लिए अविद्या अविद्यालेश को स्वीकार किया गया है जैसे किसी ने गाय को मृग समझकर उस पर बाढ़ छोड़ दिया और फिर दूसरा बाढ़ तैयार किया इतने में उसको ज्ञान हो गया कि यह तो गाय है तब तो बाढ़ हाथ में है वह तो नहीं छूटेगा पर जो बाढ़ धनुष से छूट गया है वह तो अपने वेग पर्यंत जाएगा ही इसी प्रकार अज्ञान दशा में प्रारंभ कर्मों द्वारा शरीर रूपी बाढ़ छूट गया है प्रारब्ध कर्मों द्वारा शरीर रूपी प्राण छूट गया है वर्तमान शरीर में यदि ज्ञान हो गया तो संचित और क्रिमार कर्म रूपी बाण तो नहीं छूटेंगे परंतु प्रारब्ध के द्वारा जो शरीर रूपी बाण छूट गया है वह तो वेग पर्यंत जाएगा ही इसके समाधान के लिए आचार्यों ने अविद्यादेश की कल्पना की है जैसे डिब्बे में हींग भर दी गए दी जाए जैसे डिब्बे में हींग भर दी जाए और कुछ समय बाद निकाल ली जाए अब उसमें हींग नहीं है पर उसकी गंध है इसी प्रकार अविद्या न होने पर भी अज्ञानियों की दृष्टि से ज्ञानी में अविद्या जैसी प्रतीत होती है इसलिए उसको अविद्या अविद्यालेश कह सकते हैं प्रकरण ग्रंथों में इस विषय में ऐसा कहा गया है परंतु भाष्य में कहीं अविद्यालेश की बात नहीं है जिज्ञासा उपनिषदों में एक ही आत्म तत्व को इतनी अलग अलग प्रकार से क्यों समझाया गया है समाधान वास्तव में वह तत्व तो इतना सूक्ष्म और गहन है कि उसको समझाने के लिए श्रुति के सामने बड़ी समस्या है मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसने कभी सिनेमा नहीं देखा पर सुना है कि सिनेमा में एक पर्दा होता है और सारे चित्र उसी की करामात है उसके अंदर पर्दे को जानने की बड़ी जिज्ञासा हो गई और एक दिन वह अपने पिता के साथ सिनेमा घर पहुंचता है जिस समय खेल चल रहा है पहुंचते ही वह पूछता है पिताजी इसमें पर्जा कौन सा है पिता को पर्जा ज्ञात है पर उसको बताए कैसे जिधर वह अंगुली से इशारा करेगा उधर ही कोई ना कोई चित्र है सब बच्चा चित्र को ही पर्जा समझ लेगा यदि वह कहे कि सभी पर्जा है तो बच्चा सभी चित्रों को मिला कर समझ लेगा और यदि कहे सभी चित्र गायब हो जाए तब जो बचे वह पर्दा है तो वह शून्य को ही पर्दा समझ लेगा आखिर उसको समझाए कैसे जैसे व्यवहार में यह समस्या है इसी प्रकार से श्रुति के सामने भी कठिन स्थिति है समझाना जागृत अवस्था में है पर इसमें दृश्य है जिज्ञासा आत्म तत्व की है पर जिधर देखो उधर दृश्य ही दिखता है इसलिए श्रुति के पास नेति नेति छोड़कर दूसरा कोई उपाय बचता ही नहीं अतः श्रुति उस आत्म आत्मतत्व के विषय में एक प्रकार से कहती है दूसरे प्रकार से कहती है फिर अन्य प्रकार से भी कहती है यदि एक बार वही बच्चा चित्र रहित और अंधकार रहित दशा में पर्दे का साक्षात्कार कर ले तो सभी अवस्थाओं में उसे पर्दा ही दिखेगा इसी प्रकार किसी को समाज दशा में एक बार तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में उसको वही दिखेगा पर जब तक दृष्टि दृश्य में ठिकी है तब तक उसको समझना कठिन है तो श्रुति को भी उसे कई युक्तियों से समझाना पड़ता है